संवेदनों संवेदनों के, के पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अंजू शर्मा की कहानी समय रेखा खा छजने में अभी आधा घंटा बाकी है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुई पिक्चर निकल जाएगी जाने मन मानव ने एकाएक पीछे से आकर मुझे बाहों में भरते हुए जोर से हिला दिया बचपन से उसकी आदत थी मैं जब जब क्षितिज को देखते हुए अपने ही ख्यालों में डूबी कहीं खो जाती वहां ऐसे ही मुझे अपनी दुनिया में लौटा लाता उसका मुझे जाने मन कहना या बाहों में भरकर मेरा गाल चूम लेना किसी के मन में भी भ्रम उत्पन्न कर सकता था कि वो मेरा प्रेमी है मेरी अपनी एक काल्पनिक दुनिया थी जिसमें खो जाने के लिए मैं हर पल बेताब रहती ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में जब पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगती शाम दबे पाँव उस प्रेमिका की तरह मेरी बालकनी के मनी प्लांट्स को सहलाने लगती जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए हर सजीव निर्जीव शय को अपनी प्रतीक्षा में शामिल करना चाहती है ऐसी शामों के धुंधलकों में मुझे खो जाने देने से बचाने की कवायद में तमाम बचकानी हरकतें करता वह मेरे आंचल का एक सिरा थामे हुए ठीक मेरे पीछे रहता ऐसा नहीं था कि यहाँ उसकी अनाधिकार चेष्टा माध्यम थी कभी मैं भी उसकी हंसी में शामिल हो मुस्कुराती तो कभी कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए ऐतराज जताती पर आज चंद्रा भंग होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जाओ ना मनु, आज मेरा मन नहीं है मैंने नीम मदहोशी में फिर से अपनी दुनिया में लौट जाने के ख्याल से दहली से ही उसे लौटा देना चाहा। मेरी आवाज में छाई मधोशी से उसका पुराना परिचय था तुम्हारे मन के भरोसे रहूँगा तो कुरा रह जाऊंगा जाने उसने फिर से मुझे तहलीज के उस ओर खींच लेने का प्रयास किया गया शटअप मनु जाओ अभी मैंने लगभग झुंझलाते हुए अपनी दुनिया का दरवाजा ठीक उसके मुंह पर बंद करने की एक और कोशिश की और इस बार झुंझलाने में कृत्रिमता का तनिक भी अंश नहीं था सचमुच पिक्चर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था यूं भी मानव की पसंद की ये चलताऊ फिल्में मुझे रास कहाँ आती थीं? वो मुझे नीरा अल्हड किशोर नजर आता जिसकी बचकानी हरकतें कभी होठों पर मुस्कान बिखेर देती तो कभी खींच पैदा करती ये और बात है कि हम उम्र थे उसकी शरारतें मेरे जीवन का अटूट हिस्सा था किताबों सपनों और मां की तरह उठो अमी तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा उसने कोशिशें बंद करना सीखा ही कहा था न जाने मुझे क्या हुआ मैंने झटके से उसकी बांह पकड़ी और खुद को उसे दरवाजे की ओर धकेलते हुए जोर से कहकर सुना जाओ माना सुना नहीं तुमने नहीं जाना है मुझे कहीं मुझे अकेला छोड़ दो जाओ प्लीज उसे ऐसी आशा नहीं थी मैंने पहले कभी ऐसा किया भी तो नहीं था मेरी लड़च आवाज की दिशा में ताकता हुआ हुआ चुपचाप कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया अजीब बात थी कि उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लग अब मेरा दिल चाह रहा था कि वह बाहू में भर कर छीन ले मुझे इस बदहोशी से, पर वह चला गया और मैं रफ्ता रफ्ता एक गहरी खामोशी में डूबती चली गई कभी कभी लगता है हम दोनों एक समय रेखा पर खड़े हैं मैं 25 पर खड़ी हूँ और अनिरुद्ध 45 पर। मैं हर कदम पर एक साल गिरते हुए अनिरुद्ध की ओर बढ़ रही हूँ और वे एक एक कदम गिनते हुए मेरी दिशा की ओर लौट रहे हैं ठीक दस कदमों के बाद हम दोनों साथ साथ खड़े हैं। कहीं कोई फर्क नहीं अब न समय का और न ही आयु का इस खेल का मैं मन ही मन भरपूर आनंद लेती हूँ काश काश की असल जीवन में भी ये फर्क ऐसे ही दस कदमों में खत्म हो जाता पर मैं तो जाने कब से चली जा रही हूँ और ये फर्क है कि मिटता ही नहीं कभी कभी बीस साल का यह फासला इतना लंबा प्रतीत होता है कि लगता है मेरा पूरा जन्म इस फासले को तय करने में ही बीत जाएगा मार्था शरारत से मुस्कुराते हुए बताती है मार्क ट्रेंड ने कहा था उम्र कोई विषय होने की बजाय दिमाग की उपज है अगर आप इस पर ज्यादा सोचते हैं तो यह मायने भी नहीं रखती मैं खिलखिला कर हंस देती हूँ हंसी के उजले फूल पूरे कमरे में बिखर जाते हैं मार्था भी ना गोकी की एक कहानी के पात्र निकोलाई पेट्रोविच की तरह जाने कहां कहां से ऐसे कोट ढूंढ लेती है शायद यही वे क्षण होते हैं जब मैं खुलकर हसती हूँ घर में तो हमेशा एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है उस चुप्पी के आवरण में मेरी उम्र जैसे कुछ और बढ़ जाती है तब मैं और मेरी मुस्कान दोनों जैसे मुरझा से जाते हैं 25 की उम्र में अपने ही सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से कुछ ज्यादा बड़ी हूँ और 45 की उम्र में अनिरुद्ध कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है अपनी किताबों पर बात करते हुए वे अक्सर उम्र के उस पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं जब वे मुझे बेहद करीब लगते हैं, उनकी आंखों की चमक और उत्साह की रोशनी में फासला मालूम नहीं कहां खो जाता है मुझे लगता है जब वो मेरे साथ होते हैं तब हम हम होते हैं उम्र के उन सालों का अंतर तो मुझे लोगों के चेहरों विद्रोप मुस्कानों और माँ की चिंताओं में ही नजर आता है उसे चेहरे ओझल हो जाए मैं नजर घुमाकर इनकी जद से दूर निकल जाती हूँ पर माँ बचपन में माँ ने किताबों से दोस्ती करा दी थी माँ की पीएचडी और मेरा प्राइमरी स्कूल किताबों का साथ हम दोनों को घेर लेता माँ अपने स्कूल से लौटते ही मुझे खाना खिलाकर अपना काम निपटा शाम को किताबों में खो जाती और मुझे भी कोई कहानियों की किताब थमा देती किताबों ने ही अनिरुद्ध से मिलवाया था लाइब्रेरी के कोने में अक्सर भी किताबें लिए बैठे मिलते एक संदर्भ पर दुनिया जहान की किताबें निकाल, निकाल निकाल थमा देते मेरे शोज में मुझे जो मदद चाहिए थी वह उनसे मिली फिर पता ही नहीं चला कब वे मेरी दुनिया में प्रवेश पाए जहाँ मैं थी सपने थे किताबें थी अब अनिरुद्ध थे, उनसे जुड़ी तमाम फैंटेसीयां थी वो लाइब्रेरी में मुझे किसी पन्ने को थामे कुछ समझा रहे होते और मैं उनके कंधे पर सर रखे एक पहाड़ी सड़क पर धीमे धीमे चल रही होती अब मैं सोते जागते हर क्षण अनिरुद्ध के साथ रहने को मजबूर थी मेरी कल्पना लोक का विस्तार मेरी नींदों के क्षेत्र में भी अतिक्रमण कर चुका था मार्था के पास इससे संबंधित कोट भी हैं वह गंभीर मुद्रा में दीवार ताकते हुए कहती है फ्रायड के अनुसार स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं वह कहती है स्वप्न हमारी इच्छा का ही सृजन होते हैं और गहन इच्छाओं का परिणाम मन एक और संसार करता है हम स्वप्न संसार के पात्र होते हैं स्वप्न संसार मजेदार है कभी खूबसूरत वन उपवन तो कभी सूखे पेड़ कभी मीलों तक फैली खामोशियां तो कभी कोलाहल से भरे कह कहे मैं एक सोच का सिरा थाम रही हूँ वे कौन सी इच्छाएं रही होंगी जिन्होंने मेरे और अनिरुद्ध के बीच पसरे तमाम सालों के सफर पर जाना तय किया होगा मेरी दिलुषी सहेली के पास इसका उत्तर भी है वह कहती है मैं अनिरुद्ध में अपने पिता को ढूंढती हूँ जिन्हें मैंने अपने जन्म से पहले ही खो दिया था माने अकेले माँ से पिता बनते हुए पिता की गंभीरता उनकी कठोरता को ओढ़ लेना चाहा जिसकी कोशिश में उनके हाथों से तब वात्सल्य की कोमलता फिसलती गई ये वे भी न जान सकी वे न पूरी माँ बन पाई और न ही पिता उनके भीतर सदा एक द्वंद चलता रहा उनके भीतर की माँ कभी पिता पर हावी हो जाती और कभी पिता माँ पर। इन दोनों में संतुलन बिठाने की कोशिश में निढाल हुई माँ को किताबों से निजात मिलती रबेश तुम कुछ भी कहती हो माता नहीं अवैया यह सच है अनिरुद्ध सर का साथ और स्नेह तुम्हारे अधूरेपन को पूरा करता है तुम्हारे अवचेतन में कहीं न कहीं पिता की कमी रही जो तुम्हें उनके साथ में निहित दिखती है इस मई डिसम्बर रोमांस में यही सबसे बड़ी रिजनिंग है और, और मानव कहो न मार्था तब मानव का मेरे जीवन में क्या स्थान है वह तुम्हारे भीतर की स्त्री को संतुष्ट करता है जिसे स्नेह नहीं प्रेम चाहिए देह की अपनी भाषाएं हैं ओली और अपनी इच्छाएं राग रंग स्पर्श छुवन चुम्बन मनुहार और भी बहुत कुछ उफ बस करो बस करो तुम्हारा फ्राइड मुझे जरा भी नहीं भाता मार्था जा रही है और मैं लौट रही हूँ इस बार राग रंग इस बार चुंबन मनोहार की दुनिया में बालकनी में ठंडी हवा के झोंकों में सिमटते हुए याद आया दो दिन से न तो मानव आया था और न ही उसका कोई फोन उस शाम मुझे एक फालतू की बचकानी पिक्चर देखनी पड़ी बड़े से मैदान में 50 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ पीटी करते मानव के नायक नायिका जाने किस दुनिया के वाशिंदे थे उसके पास बारिश में भीगती नायिका थी 20 गुंडों से ढिशुम ढिशुम करता नायक था फुहड़ कॉमेडी वाले सीन थे और मेरे पास था उसका स्पर्श कल लाइब्रेरी जाकर मैं भी मार्था के फ्राइड को एक बार पढ़ने का सोच रही थी पर बिना मार्था को बताए कॉफी टेबल की दूसरी ओर बैठे अनिरुद्ध आज बहुत दूर नजर आ रहे थे उन्हें पंद्रह दिन के लिए विदेश जाना था अपनी इस विदेश यात्रा को लेकर वे बहुत उत्साहित थे विदेश में उनकी किताब के विदेशी अनुवाद संबंधित था यह कार्यक्रम किताबों के अतिरिक्त बहुत कम बोलने वाले अनिरुद्ध आज धारा प्रवाह बात कर रहे थे उनकी किताब उनका उत्साह उनकी योजनाएं, विदेशी प्रशंसक, उनके आयोजक और मैं मैं कहा हूँ अनिरुद्ध अजीब सा मन था मेरा उस दिन अनिरुद्ध के दूर जाने की कल्पना बेचैन किए हुए थी मार्था के शब्द जैसे मेरे चारों ओर एक कोलाज बना रहे थे राग रंग स्पर्श छुअन चुम्बन मनोहार और भी बहुत कुछ देह की भाषा सुनने की कोशिश में मैंने अनायास ही उनका हाथ थामना चाहा। उन्होंने चारों ओर देखते हुए एक आएक उसे झटक दिया। बिहेव अवनी, क्या हुआ तुम्हें बच्ची मत बनो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यह पहला अवसर था जब मैं भूल गई थी कि हम शहर के एक व्यस्तम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मैं सदा देह की भाषा भूलती आई थी मार्था कहती है देह की अपनी भाषा है और अपनी इच्छाएं अनिरुद्ध ने तो दुनिया जहान की किताबें पढ़ी हैं क्या उन्हें देह की भाषा पढ़नी नहीं आती उन्होंने कितने शब्दों को आकार दिया पर कुछ शब्द अभी भी उनसे छूट गए हैं और मैं उन्हीं शब्दों को पैरहन बनाकर ओढ़ लेना चाहती हूँ मुझे याद है अभी तक वह शाम कितने करीब थे हम इतना करीब कि उनके कंधे पर सर रखे मैं उनकी देह के स्पंदन को अपनी देह में स्थान्तरित होता महसूस कर पा रही थी वे मेरी ओर मुड़े उनकी आँखों में हल्की सी नमी थी पता नहीं क्यों उन जड़ आँखों में मुझे राग रंग स्पर्श छुअन चुम्बन मनुहार और भी बहुत कुछ दिखने लगा था उनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था मैंने हौले से अपनी आंखें बंद कर ली मेरी सांसें मानो थम सी गयी थीं। उनकी सांसों की थिरकन से मैंने जाना मेरे करीब आते हुए कांपते हाथों से उन्होंने मेरे चेहरे को थामना चाहा। फिर रुक गए मेरे माथे पर एक हल्का स्पर्श हुआ और मेरी आंखें खुलने से पहले ही वे कमरे से बाहर चले गए कल कल अनिरुद्ध की फ्लाइट थी उनके जाने के बाद मैं कब से बालकनी में बैठी उनके ही बारे में सोच रही हूँ जहाँ एक और अनिरुद्ध की मैच्योरिटी उनकी गंभीरता उनका संतुलित व्यवहार मुझे खींचता रहता है जिसे मैं अपने आसपास पास के लोगो में देखने को तरस जाती हूँ वहीं अनिरुद्ध को कभी कभी मुझ में बचपना नजर आता है नजर घुमाती हुई तो वही कुछ दूर मानव है उसकी हरकतें, उसका अतिरिक्त उत्साह चीजों और बातों को गंभीरता से न लेने की उसकी आदतें बचकानी लगती है उसके लिए जीवन सेलिब्रेशन है मस्ती है नशा है जिसे वह मेरा हाथ थामकर, जी भर कर जी लेना चाहता है वह मुझे जरूरत से ज्यादा गंभीर पाता है बिल्कुल अलग और काफी हद तक बोरिंग तब वह क्या है जो मुझे अनिरुद्ध से और मानव को मुझसे बांधे रखता है अपनी स्थिति को मैं समझ नहीं पा रही हूँ बचपन से ही जिस गंभीरता के आवरण से लिपटी हुई हूँ जाने क्यों कभी कभी किन्ही खास क्षणों में छीजने लगता है मैं उसी उदार फेंकना चाहती हूँ जोर से खिलखिला कर हंसना चाहती हूँ अपनी बाहें फैला कर किसी को पुकारना चाहती हूँ कौन होगा जिसने प्रेम नहीं किया होगा लोग जाने कितने कारणों से प्रेम में पड़ते हैं पर यह सच है सभी को बदले में प्रेम ही चाहिए होता है उतना ही प्रेम वैसा ही प्रेम बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कुछ भी तो नहीं आज मैं फिर समय रेखा पर पता नहीं क्यों, पर इस बार समय रेखा पर हम तीनों थे पच्चीस पर मानव उससे दस कदम दूर पैतीस पर मैं और मुझसे दस कदम दूर पैतालीस पर अनिरुद्ध खड़े थे मुझे दस कदम बढ़ाने थे, पर किस दिशा में? मुझे मानव की ओर लौटना था या अनिरुद्ध की ओर बढ़ना था देह की भाषा सुननी थी या मन की आवाज वही कुछ दूर माँ खड़ी है ठीक मेरे कदमों पर नजर कराया मेरे कदम डगमगा रहे हैं मैं गिरना नहीं चाहती ओ ओ मुझे थाम लो माँ मानव के जन्मदिन पर इस बार मैंने कुछ किताबें दी हैं वह रैपर खोलता हुआ हैरानी से मेरी ओर देख रहा है उसे उस पैकेट में मनपसंद ब्रांड की शर्ट बूट, उसका फेवरेट परफ्यूम उसकी तस्वीर से सजा कॉफी मग पसंद का म्यूजिक एल्बम या ऐसा ही कुछ पाने की उम्मीद रही होगी मैंने उदासी से किताबी उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दी क्या हुआ है मुझे कभी मन चाहता है मानो मेरे साथ लाइब्रेरी में वक्त बिताए या हम दोनों बालकनी में बैठकर खामोश सिंफनी सुनें और और कभी चाहती हुए अनिरुद्ध पीछे से आकर अचानक मुझे बाहों में भींचते हुए जाने मन कहे और मेरा काल चूम ले कल अनिरुद्ध की मेल आई थी वे अब जर्मनी से लंदन चले गए है बालकनी में तेज बर्फीली हवा चल रही है मनी प्लांट अब रहे हैं। मैं गोवा गई मार्था से पूछना चाहती हूँ पूछो अपने फ्राइड से स्वप्न नहीं सपनों की दुनिया के मुहाने पर खड़े इंसान के लिए कौन सा रास्ता बचा है तुम्हारे फ्राइड का लिविडो अधूरा है मार्था उन सपनों का क्या जो पूरे होने के लिए बने हैं यही मन, मन आज आकांक्षा इच्छा की सीमा के, के पार, पार जाकर भविष्य के भी, भी दृश्य देखना चाहता है उनमें अपनी, अपनी इच्छाओं की स्थापना देखना चाहता है सपनों की परिणति चाहता है तुमने ही तो कहा था ना, मन तो काल के भीतर है ना, वह काल के तीनों आयामों में आवाजाही करता है भूत में जाता है तो स्मृति और भविष्य में जाता है तो आकांक्षा मैं स्मृतियों को जीते हुए उबने लगी हूँ अब स्मृतियों को नहीं सपनों को नहीं अपनी आकांक्षाओं को जीना चाहती हूँ भरपूर जीना चाहती हूँ मेरे पास स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ हैं और आकांक्षाओं के सिरे छूपने लगे हैं अपने आज के इस आधे अधूरे सच को लेकर मैं किसके पास जाऊं? मार्था के भेजे कुछ रोते हुए उदास स्माइली मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर चमक कर मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरी दुविधा का उत्तर शायद उनके पास भी नहीं रात पता नहीं कब आंखें बंद हो गईं। सुबह माथे पर गीले ठंडे से स्पर्श से, से आंख खुली तो पाया मेरा सिर बुखार से तप रहा है मानव मेरे सिर पर गीली पट्टी रख रहा है और माँ नाश्ते की ट्रे और दवा लिए खड़ी है मैं समझ गई थी माँ ने ही मानव को कॉल किया होगा और वह कुछ मिनटों में ही ऑफिस की बजाय यहाँ होगा अब माँ आश्वस्त है मानव के इशारे पर मुझे उसकी देखरेख में छोड़कर वे स्कूल जा रही है उनके साथ ही मैं मानव के भीतर के उस बच्चे को भी जाता हुआ देख रही हूँ उसके हाथ से नाश्ता करते हुए मैं एक बार भी उसके चेहरे से नजर नहीं हटा रही हूँ थर्मामीटर ट्रे में रखकर कर मानव ने मुझे दवा दी नेपकिन से मुंह साफ किया और हाथ के सहारे से बिस्तर पर लिटा दिया है और हौले से मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा है अब ये जो मेरे हाथ में है यह मानव का हाथ नहीं है स्मृतियां नहीं है सपने भी नहीं है मेरी आकांक्षाओं के सिरे हैं मैंने उन्हें है कसकर थाम लिया है आज समय रेखा पर मेरे पांव डगमगा नहीं रहे हैं मैं आंखें बंद कर दस कदम गिन रही हूँ और जानती हूँ वे किस दिशा में होंगे अभी आप सुन रहे थे अंजू शर्मा की कहानी समय रेखा वाचक स्वर भारती परिमल